आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल आपके लिए लेकर आई है कविता श्वेता राय की द्रौपदी चीरहरण अग्नि कुंट थी वो जन्मी सुंदरता की मूरत थी अग्नि कुंड थी वो जन्मी सुंदरता की मूरत थी ध्रुप सुता वो ज्ञान मान में माँ वाणी की सूरत थी आज भूमि पर गिरी पड़ी वो आभा से भी हीन हुई, इंद्रप्रस्थ की थी वो रानी पर वैभव से दीन हुई श्यामल निर्मल देह सुकोमल धधक रहा अपमान से ललना चोटी थी वो लती, टूट चुके अभिमान से मुखमंडल पर क्षोभ घना था आंखों से बहता निर्चर, केश राशिया काल सर सी बिखर उड़ रही थी फर बैठे थे पितामह, द्रोणाचार्य भी साथ में शूर वीर सम्मानित सारे हाथ मले बस हाथ में वो रानी थी रजस्वला जो घिरी खड़ी दरबार में खींच रहा दो शासन दुशासन को पूजित थी संसार में थे बंद सब सब विदुर छोड़ दरबार गए वाणी से कौरव सब अपने मर्यादा के पार गए दुर्योधन कहे से अब पांचाली निर्वस्त्र करो हार चुके पांडव चौसर में अब इससे मनमोद भरो देख रही कृष्णा बनकातर देख रही कृष्णा बन कातर अपने स्वामी बैठे थे लाचार वहां सब जगत कहे जिनको नामी शोकाकुल थे मौन वहां सब लज्जा से गढ़ते जाते कौन है मेरा कही द्रौपदी कब उत्तर वो दे पाते बीच सभा में खड़ी द्रौपदी मांग रही सत की भिक्षा कहती है वो राजसभा से भूल गए क्या सब शिक्षा एक वस्त्र में आज यहां मैं दलदल में गिरती जाती धर्म पुरोधाओ क्या तुमको लाश तनिक भी रह आती? मान तुम्हारा ही क्या जग में क्या मेरा सम्मान नहीं दांव लगा बैठे क्यों पांडव क्या मुझ में अभिमान नहीं बैठे हैं चुप आप पितामह कुल की ज्योति मलिन हुई आज लगा मुझको धरती ये वीर पुरुष से हीन हुई वस्त्र पकड़कर खड़ी द्रौपदी पास खड़ा है दुशासन दुर्योधन कहता अब लाओ जंघा पर दे दो आसन बचा सके अब स्वाभिमान को नीति से वो उलछ पड़ी बलशाली कौरव के आगे क्षमता भर थी लड़ी खड़ी भूल गई वो राजसभा अब भूल गई वो मर्यादा भूल गई वो राजसभा अब भूल गई वो मर्यादा उम्र पड़े द्रीघ नद से आंसू पीर बढ़ गई अब ज्यादा भूल गई वो तन अपना फिर भूल गई संसार को याद रहे बस किशन कन्हई थे बचपन के प्यार जो आओ सुनो द्वारिका वासी बनवारी रही है गिरधारी प्रेम रूप गोपी वल्लभ अब जीवन लगता ये भारी झेल रही अपमान यहाँ मैं शक्तिमान हे सुनो हार गए हैं पांडव मुझको अजब खेल की रीत सुनो गोविंदा हे कृष्ण कन्हाई आओ वन जी वन दाता कहा छुपे हो ब्रजनंदन तुम सर्व जगत के हो क्या था मीत शरण में आन खड़ी मैं रक्षा मेरी आज करो लाज बचाने को मधुसूदन आकर मेरी बाह धरो हे कान्हा, हे कान्हा कान्हा आओ की रट सुन कंपित वसुधा डोल रही करुणा कातर आद्र स्वरो में हवा फहा की बोल रही बेसुध हो फिर गिरी द्रौपदी धर्म पता का थी रोती आज एक नारी पुरुषों में वैभव अपना थी होती दर्प दर्पयुक्त मदमस्त दुशासन वस्त्र खींचता जोर से कृष्णा की का सब लोप हुई काला हल से भरी सभा वो कब समझी थी पीर को लगा हाफने खींच खींच वो द्रुपद सुता के चीर को भूधर एक विशाल बन गया दस गज वस्त्र अपार हुआ निर्वस्त्र द्रौपदी को करना कौरव क्षमता के पार हुआ लिए कृष्ण कन्हई मलिन में वस्त्र रूप बन कर वो आए सुता के पीर में भीषण तम जब घना अंधेरा तिमिर नाश करने आते ज्ञान मान मर्यादा गरिमा संबल बन सब पर छाते साक्षी बन भगवान कह रहे सदा अपने होते विमुख समय में साथ ही कोई कभी कहा छोड़ रोते जय बोलो मधुसूदन की सब जय बोलो गिरधारी की जय बोलो सब मीत मिताई जय बोलो बनवारी की जय उसका जो अजीर साथ है जय भावों के रानी की जय हो राजा अमर प्रेम के जय हो प्रीत कहानी की जय हो प्रीत कहानी की अभी आप सुन रहे थे श्वेता राय की कविता द्रौपदी चीरहरण ऐसे ही कविताओं का चार उठता रहेगा और आपके लिए लेकर आती रहेगी आपकी दोस्त भारती परिमल तो मिलते हैं अगली बार कभी फुर्सत में